सात दशमलव आठ एफ खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग जैसे कि डिजास्टर या फिर हम लोग एनवायरमेंट पे बातें करते हैं और आप सभी को जानकर खुशी होगा कि इससे पहले भी हमने विशेष इस विषय पर बातें की थी जैसे फॉरेस्ट फॉरेस्ट अकाउंटिंग के बारे में और ख़ास काजू के ऊपर हमने काफ़ी बातें की थी तो मुझे लगता है कि आप सभी को याद आ गया होगा कि एपिसोड हमने डॉक्टर पाटिल जी से बातें करके हमने ये सारी चीज़ें की थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से ये सारी चीज़ों की जानकारी हमारे तक पहुंचाई थी और आप तक वो जानकारी मिली थी आपको तो मैं चाहूँगा कि अब आज के इस शो को सजाने के लिए भी डॉक्टर पाटिल सर हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे एज ए पेशे से वो एक साइंटिस्ट हैं रिसर्चर हैं और कुछ समय पहले वो सिम्बोसिस में अपनी विशेष फेलोशिप ले रहे थे और उनका विदेश जाना भी हुआ वहाँ पर भी उनके पेपर सबमिट हुए थे रिसर्च के उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और इस तरह से वो अलग अलग जगह पे अपनी प्रतिभा को दिखाते दिखाते आज वर्तमान में एक अच्छे पोजीशन पे हैं मिनिस्ट्री है वहाँ पर एग्रो बिजनेस जो है एक्सपोर्ट जहाँ से होता है उसमें एज एडवाइज़र के तौर पर आज उनको जो है वो पोजिशन मिला हुआ है आगे भी हम हाँ उनसे बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स करेंगे और खास करके एग्रो रिलेटेड जो भी बातें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बातें हैं फार्मर से रिलेटेड जो बातें हैं और उसमें जिस तरह की रिसर्च की बातें हो रही हैं वो सारी चीज़ें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में भी और आज हम लोग कुछ ख़ास नई बातें करेंगे जो आप सभी को बहुत यूनिक लगेगा वर्तमान समय में जो बजट पास हुआ उसमें कौन सी यूनिक चीज़ें रहीं और जो कॉम्पिटिशन की बातें हो रही हैं वो किस में और फार्मर्स के बारे में ख़ास आज हम लोग बातें करेंगे एग्रो बेस जो चीज़ें हैं बिजनेस जो है, उसके प्रति हम लोग जानने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे आप सभी की तरफ से डॉक्टर पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रमेश जी जी जी नमस्कार कैसे हैं आप <laughs> मैं ठीक हूँ काफी अच्छा लगता है आपके आपके साथ बात करना आपके साथ मेरा रिसर्च आइडियाज शेयर करना <laughs> क्योंकि ये सारे समाज के भले के रिलेटेड ही है स्पेशली ऑल रिलेटेड टू स्पेशलीग्रीकल्चर ने इकोनॉमिक तो अच्छा लगता है आपके साथ शेयर <laughs> करना आपके दोषक के साथ शेयर करना <laughs> <laughs> तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी चलिए आप इतना रिसर्च करते हैं मेहनत करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि जो जानकारी आपके पास जो रिसर्च करके आप जानकारी निकालते हैं और वो चीज़ें कॉमन मैन तक पहुंचना चाहिए बड़े लोगों तक तो जो रिसर्चर्स हैं उनके पास तो पेपर्स जाती है वो समझ जाते हैं लेकिन कॉमन मैन उस बात को नहीं समझ पाता कि क्या रिसर्च हुआ है लेकिन फिर आप उसको अपनी भाषा में बोली भाषा में जब हम लोग बातें करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही स्पष्ट और क्लियर हो जाता है आम आदमी तक वो जो इन्फॉर्मेशन है आपका वो पहुँचता है तो आइए कार्यक्रम शुरुआत में मैं एक बहुत ही खूबसूरत सवाल जो है वर्तमान समय में जो बजट हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें जो है खास एग्रो बेस के लिए कुछ जो नई चीज़ें देखने को मिला है वो बताइए रमेश जी जैसे कि इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी कि हम एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस ले बिना इस देश का प्रोग्रेस नहीं हो सकता नहीं, नहीं। तो इसको मद्दनज़र रखते हुए इस गवर्नमेंट ने अभी जो बजट पास किया उसमें उस बजट में, में काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी लाए हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर फार्मर्स के बेनिफिशियल में है वेलफेयर के लिए है जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंडर बजट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो स्मॉल एंड मार्जिलर फार्मर्स है स्मॉल एंड मार्जिलर फार्म हम किससे बोलते हैं जिसका लैंड होल्डिंग है वो टू हेक्टर्स और टू हेक्टर्स और उससे कम होता है उसको हम स्मॉल फार्मर बोलते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए उन सारे फार्मर्स को फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल अरेंजमेंट में लाया कैसे लाया गवर्नमेंट ने कि उनको क्या किया गवर्नमेंट ने कि हर हर साल इन फार्मर्स को सिक्स थाउजेंड हर साल मिलेंगे तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम इंडिया तो ये हुआ में तो ये सबसे बड़ी बात थी उसके साथ साथ क्या होगा गवर्नमेंट ने क्या किया इस बजट में कि जो अलग अलग चीजें थी इस बजट में अलग अलग जो अन टचड एरिया थे जैसे की हमारे यहाँ पे इतना सारा मरीन मोर देन 5000 किलोमीटर कोस्टल लाइन है हुँ, हुँ. तो आप सोचिए कि इत, कितने उसकी मरीन रिसोर्सेस हो जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा मरीन इस कोस्टल लाइन होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में अभी वो उस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था उसको टैब करने के लिए हुँ. सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं था हुँ. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेपरेट फिशरी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो जो हमारे अनटाप्ड फिश रिसोर्सिस है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मदद हो जाएगी एक बात थी इसके साथ से सा गवर्नमेंट ने ऐसी चीजें लाई जो आप पे जो पे क्लाइमेटिक पे डिजास्टर होता है जो, जो अगर उस समय डिजास्टर हो गया तो उस फार्मर में काफ़ी तकलीफ हो जाती है तो जहाज जहाज डिजास्टर हो जाएगा तो फार्मर का अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन है उसको ईज करने की भी काफ़ी कोशिश गवर्नमेंट ने की है तो इस तरह के चीज़ें गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की है जिससे फार्मर्स को क्या मिलेगा रिलीफ मिलेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तो दो चीजें गवर्नमेंट ने इस बजट में की है एक चीज़ की है कि फर्स्ट टाइम इन फार्मरों को फाइनेंशियल फिक्स फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश की जो की कंटिन्यू चलता जाएगा हाँ। जो भी गवर्नमेंट अभी आ जाएगा उसको अभी उसको कट ओ रिड्यूस नहीं कर सकता इंक्रीज कर जाएगा तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि इस फाइव हंड्रेड रुपीज होगा क्या पर मंथ में तो काफी लेकिन अभी भी भार, भारत में कई सारे परिवार फार्मर कम्युनिटी ऐसे जिनको फाइव हंड्रेड भी बहुत कुछ कर सकते है वो फाइव में क्या कर सकते हैं जो कुछ वो करते नहीं वो उससे वो इंश्योरेंस ले सकते है उसका पैसा वो हेल्थ में खर्चा कर सकते हैं वो पैसा वो उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा कर करते तो बहुत सारे लोग ऐसे ही इंडिया में जिसके बहुत बड़ा रिलीफ दी जाएगा और उनको माइंड में हमेशा रह जाएगा कि ये हमारे पास सिक्स थाउजेंड है ये अमाउंट बड़ी नहीं है इस बहुत बढ़नी चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं होने से अच्छा है कि कुछ तो चालू हो गया चलो कुछ तो उनको मिलना शुरू हो जाएगा तो ये सारे चीज़ें गवर्नमेंट ने जैसे कि मैंने बताया कि अगर इंडिया को सुपर पावर होना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिना टच बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बिना साथ ले हुए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि मोर देन सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली ऑन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इतना बड़ा इतना बड़ा जो सेक्शन है सेगमेंट हाँ। है उसको अब नहीं छोड़ सकते और जैसे कि बता रहे कि अभी फूड सिक्योरिटी तो हमारा जो पॉपुलेशन है करोड़ हो चुका है तो उनको आप कैसे फीड करोगे तो हर वक्त टाइम तो आप इंपोर्ट नहीं, नहीं कर सकते तो उस फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए फार्मर्स को इम्पावर फार्मर्स को इंपावरमेंट का करना बहुत जरूरी है अगर फार्मर्स इंपावर होंगे तभी एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो होगा हो तो इसके मद्देनजर ये जो काफी सारे शॉर्टकमिंग्स है इस बजट में वो अलग बा डिस्कशन का इशू होगा फिर लेकिन वो उसको साइड में रखते हुए कि कोई भी अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होगा तो उसको ये सुन के अच्छा लगेगा कि सीरियसली इस टाइम गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस करने की कोशिश की है तो रमेश जी ये जो बजट था ना तो एक इस तरह काम समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा फार्मर को मिलता जाएगा कम, जाएगा कम नहीं हो जाएगा तो इसके मद्देनजर रखते हुए इस बजट से काफी सारी चेंजेस आए जाएंगे तो ये हमारा इंट्री एग्री बजट था जी जी जी डॉक्टर पाटिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाई अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी हो रहा होगा क्योंकि एक नई चीज़ जो है इस गवर्नमेंट में और इस साल में ये चीज़ें फाइनेंशियल ईयर में ये चीज़ें एक डिसीजन लिया गया कि खास जो किसान हैं जो गरीबी रेशा में आते हैं और उनके लिए चाहे वो दो एकड़ ज़मीन है उससे कम है जो सिस्टम के अंदर उनको गरीबी रेशा में रखते हैं तो उनके लिए एक ख़ुशी की बात है और उनके लिए नहीं है मैं तो कह सकता हूँ पूरे भारत के लिए खुशी की बात है क्योंकि इससे एक नई शुरुआत होगी जहाँ पर हमारी पूरी जो भारत देश की जनता है सिस्टी अबाउ सिस्टी जो फार्मर्स हैं। और इतना बड़ा जो ग्रुप है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अभी टारगेट किया है टारगेट इन द सेंस एक अच्छे जीवन शैली को एक अच्छे भारत के नींव के लिए एक सुपर पावर भारत बनाने के लिए ये जो विशेष 60 परसेंट से अधिक जो हमारे किसान भाई हैं जो ख़ास ये से भारत देश की आत्मा जिसको कह सकते हैं उनके ऊपर काम करना शुरू किया है उनके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा जो है एक छोटा सा अमाउंट राशि बहुत छोटी है लेकिन फिर भी शुरू तो हो गई गवर्नमेंट की तरफ से और ये धीरे धीरे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बढ़ता जाएगा और उस सेक्टर में यानि खेती के सेक्टर में एग्रो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उसमें नए नए आयाम लाने की पूरी योजनाएं बन रही हैं और डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर पाटिल जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि क्या करने से क्या हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग किस तरह से अपनी जो एग्रीकल्चर इस सेगमेंट को एक नए आयाम के साथ आसमान की बुलंदियों तक ले जाने का पूरी दुनिया में एक मोनोपॉली हम लोग ला सकते हैं जैसे आज से पहले कहा जाता है दो चार साल पहले की या अगर पीछे हम लोग चला जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें थी कि भारत पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी और लोग विदेश से यहाँ पर आते थे और इन चीज़ों को देखा करते थे और यहीं से वो चीज़ें उन्होंने सीखी थी तो चलिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ आपने बताया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि एग्रो जो बिजनेस है इसमें ऐसा सुना है कि कॉम्पिटिशन्स होने वाली है या कंपटीशन रखने वाले हैं तो किस तरह की होगी या क्या है ये कंपटीशन अच्छा मुझे काफ़ी अच्छा सवाल है अभी क्या हो रहा है गवर्नमेंट्स पुश कर फार्मर्स को और सारे फार्मिंग होल्डर्स को कि वो बिज एग्री बिज़नेस स्टार्ट करें अभी बस प्रोडक्शन वी हैव डन काफी अच्छा काम किया है प्रोडक्शन में hmm. कल्टीवेशन में जो जिसको हम प्राइमरी एग्रीकल्चर बोलते हैं वो पे काफी सारा काम हुआ है hmm. अभी मोस्ट ऑफ द चीज हमें इम्पोर्ट करनी ही करनी ही नहीं पड़ती hmm. क्योंकि हम सेल्फ काफी ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो गए। अभी हो टाइम हो आया है उसको कन्वर्ट करना बिजनेस कल्टिवेशन किया उसको प्रोडक्शन मिला हार्वेस्टिंग सब कुछ हो गया वट अबाउट नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैशु का या फिर राइस का एक एग्जाम्पल देता हूँ हमने राइस उगाई हमारे पास राइस का प्रोडक्शन हो गया यहाँ पे एक किसान का रोल खत्म हो गया तो उसके आगे क्या तो बिज़नेस अगर उसके आगे आप कुछ इसका वैल्यू ऑडिशन नहीं करोगे उसका प्रोसेसिंग नहीं करोगे तो हाँ आप एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिप्ट नहीं कर सकते हुँ, हुँ, तो अभी गवर्नमेंट क्या चाहता है कि हम एग्री बिजनेस में आगे बढ़े गवर्नमेंट चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर हो या फिर अलग वो वो बिजनेस के अग्री कल्चर के ऊपर बिजनेस टाट के जैसे अगरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हो एक्सपोर्ट हो कई सारी चीजें तो इसके इस इसको ध्यान में मद मदद रखते हुए जो हमारा गवर्नमेंट का नीति आयोग है जो पॉलिसी थिंक टैंक है उसको जो बोलते हैं जो नेशनल थिंक टैंक जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं तो उन लोगों ने एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स लाया है ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स ने क्या कि हर स्टेट्स में किस तरह का वहां पे इन्वामेंट है एग्री बिजनेस करने के लिए किस तरह का उनका वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरह के चीजें हैं और वो कैसे कर सकते हैं यानी फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में किस तरह का एग्री बिजनेस का इंडेक्स है इन्वायरमेंट है अगर अच्छा है तो उसका इंडेक्स बढ़ जाएगा अगर अच्छा नहीं है तो उसका इंडेक्स खत कमी हो जाएगा अगर समझा बिहार का बिहार जैसे पिछला स्टेट है वहां पे अगर अग्री बिजनेस का इंडेक्स कम है तो पिछला जैसे कि बेसिकली uh, वहां पे इन्वायरमेंट किस तरह का है हुँ, हुँ, हुँ, तो इसके लिए उन्होंने क्या किये? कि अगर किसी भी स्टेट का मेजरमेंट करना है वहाँ पे एग्री बिजनेस के लिए किस तरह का चीजें है तो उन्होंने पांच छह क्राइटेरिया एक है मार्केटिंग रिफॉर्म यानी की वहाँ पे मार्केट जैसे कि हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो सारा है वो अनऑर्गेनाइज मार्केटिंग है तो अनऑर्गेनाइज मार्केटिंग यानी क्या की वहाँ पे कुछ सिस्टम ही नहीं है यानी कौन किस बेचता है एजेंट कितना पैसा लेता है अगर फार्मर कुछ खुद, खुद को बेचना खुद का माल बेचना चाहता है तो वहाँ पे किस तरह का सिस्टम है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंफॉर्मेशन इस कुछ भी इस तरह का नहीं तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हम किसी स्टेट का एग्री बिजनेस इंडेक्स अगर मेजर करना चाहते हैं तो देर आर सर्टेन पैरामीटर्स तो पहला है मार्केटिंग तो वहाँ पर मार्केटिंग रिफॉर्म्स किस तरह के है उस गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया है तो एक जैसे जैसे कि वहां के फार्मर्स का वैल्यू शेयर इंक्रीज हो सके उस मार्केट में उसके प्रोडक्ट उस इंटायर मार्केट चेन में तो एक मार्केटिंग रिफॉर्म से दूसरा जो है रिड्यूसिंग दॉ ऑफ इनपुट यानी कल्टिवेशन करते समय या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी करते समय उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया फॉर एग्जाम्पल अगर इनपुट कॉस्ट यानी सीड्स लगते हैं अगर सीड्स लगते हैं फर्टिलाइजर लगते हैं तो वो ये जो इनपुट है ये इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको क्या इनिशिएटिव किया जैसे कि सब्सिडी देना है अच्छा अच्छे सीड्स अवेलेबल करना है तो उससे होगा क्या कि फाइनल जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा और फाइनल जो प्राइस है वो भी कमी हो जाएगा अगर फाइनल प्राइस कम हो जाएगा इसका प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा इस, इसका मतलब अल्टीमेटली प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सेकंड पैरामीटर लाया थर्ड mm पैरामीटर -hmm. है एंड लैंड रिफॉर्म्स जैसे कि हम बोल रहे कि अभी जैसे कि इस गवर्नमेंट इस बजट में भी हुआ था कि आपने तो फार्मर्स को दिया फार्मर्स को तो 6 ,000, 6 ,000 दिया लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं बड़ी कम्युनिटी है करोड़ों पीपल हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है हुँ, हुँ, हुँ. वो उसका क्या लेकिन वो उनका जीवन सारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहता है वो सारे खेती में काम करते हैं लेकिन हुँ. उनका खुद का लैंड नहीं है जैसे कि वो, वो, वो, उनका क्या उसका क्या होगा उन लोगों का जिसमें आज का लैंड रिपोर्म्स में तो वो स्टेट्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड से रिलेटेड किस तरह का रि है किस तरह का रिकॉर्ड है फॉर एग्जांपल क्या उस गवर्नमेंट ने लैंड डिजिटाइशन किया हुआ है लैंड डिजिटाइशन यानी किस किस फार्मर में को के पास कितनी ज़मीन है उसके घर में कितने कितने लोग हैं तो हर फार्मर को पास अगर एक फार्मर के पास दस एकड़ ज़मीन है अगर उसके घर में पांच लोग हैं तो हर आदमी को दो दो एकड़ इस तरह का क्या हो क्या उसने मेकनिज़म किया है उस तरह उस गैंड के इशू सॉल्व करने के लिए उस वहाँ पे कौन कौन से रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाए ये एक क्राइटेरिया उसमें शामिल होता है उसके अलग है रिस्मिटिकेशन जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर वो जो मानसून के डिपेंड होता है कभी भी बारिश आती है एक भी बारिश चल जाती है अगर ड्रॉट हो गया अगर फ्लड आ गया तो उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या हुआ पे रिस्क मेटिगेशन क्योंकि लॉस तो बहुत हो जाएगा ना रिस्क मेटिगेशन यानी इंश्योरेंस जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस है, है. तो इस तरह से रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए फार्मर्स के साथ उन्होंने उस उस उसके स्टेट में क्या उन्होंने मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके वजह से फार्मर्स का रिस्क कम हो जाएगा तो हो जाए उसके साथ ही इंक्रीज प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जैसे कि हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है क्वालिटी क्वालिटी तो उसका अच्छा ही रहना चाहिए तो उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड में और वो, और वो पर्टिकुलर क्रॉप में क्या गवर्नमेंट ने किया है जिसके वजह से उसका प्रोडक्शन बन जाए प्रोडक्टिविटी बन जाए यानी जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है अच्छा अच्छा सीड्स प्रोवाइड करना है अच्छा अच्छे यू नो यू नो प्रमोटिंग ऑन आर्गेनिक फार्मिंग हुँ. तो ये प्रोडक्शन प्रोडक्टिव बना वो भी एक क्राइटेरिया है और एक क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर यानी गवर्नमेंट ने खुद कितना इनिशिएटिव लिया है इन्वेस्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है फॉर एग्जांपल कोई आईटी, आईटी, आईटी सेक्टर को एग्रीकल्चर से लिंक करना है कोई प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना है हुँ. तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं है इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, वो गवर्नमेंट ने क्या लिया है इसके वजह से इन सारे चीज़ों को मिला कर इंडेक्स बनाया गया हुँ. और इंडेक्स में देखेगा कि कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है हुँ, हुँ, कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है इस अग्री बिजनेस में तो उसी होगा क्या कि रैंकिंग पता चाहिए जैसे कि महाराष्ट्र सपोज एक नंबर है बिहार सप, सपोज दस नंबर में समझा सपोज कर्नाटका बीस नंबर में तो इससे होगा क्या कि हर एक, एक स्टेट्स को अरे हम तो पिछले पीछे पड़े हम तो आगे आना चाहिए तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट वो अच्छा करने की कोशिश करेगा तो गवर्नमेंट क्या इससे गवर्नमेंट क्या करेगी हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टेट्स तो कंपटीशन गवर्नमेंट लाना चाहती है और इसका फायदा अल्टीमेटली वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा और वो जो जैसे जैसे एग्री बिजनेस हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा जाएगा जैसे जैसे उसके जो फायदे है वो हर एक को मिलके के चाहिए जैसे कि फार्मर्स को भी मिलेंगे प्रोसेसर को भी मिलेंगे वर्कर्स को भी मिलेंगे गवर्नमेंट को भी मिलेंगे तो ये ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स एक चीज़ गवर्नमेंट ने निकाली है कि अग्री बिजनेस और एग्रीकल्चर को अपलिप्ट करने के लिए तो रमेश जी ये काफ़ी अच्छी मूव है और इसके फायदे ज़रूर गवर्नमें एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से मिल जाएंगे जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का कंपटीशन की बातें हो सकती हैं इन फ्यूचर इन फ्यूचर ने अभी से शुरुआत कह सकता हूं मैं कि अभी से ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी और एक यूनिकनेस होगा कि जो चीज़ें हमने मैन्युफैक्चरिंग किया उसको जो है एक प्राइमरी स्टेज जो है जो कुछ बनाना था हमने बना लिया है अब उसको एक सही ढंग से मार्केटिंग लेवल पर एकपोर्ट लेवल पर ले जाने की बातें जो डॉक्टर साहब कर रहे थे वो एक सुचारू रूप से योजनाबद्ध तरीके से अगर हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा काम हो सकता है इन फ्यूचर और हम सभी लोग उन चीज़ों को देखने वाले हैं और ये हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा समय जिसको कह सकते हैं नया एरा है ना एक नया युग ही आ सकता है उनके लिए अगर ये चीज़ें बहुत ही पॉपुलर सिस्टमेटिक ढंग से अगर की जाए तो सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्टेप है मैं कह सकता हूँ एक अच्छा कदम है हम सभी के लिए और चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे उसके बाद फिर बातें करेंगे डॉक्टर पाटिल जी से आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज 1.07.8 एफएम खुश रहो खुश या बांटो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर पाटिल हमारे साथ हैं जो एक विशेष साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर में इन्होंने रिसर्च किया है तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि आज हमारे फार्मर्स की सिचुएशन जो है उसे देखकर कर उस पर रिसर्च करना इनका एक हॉबी था और वो हॉबी आज इनका करियर बन गया है तो वही उन्हीं बात करेंगे हम लोग और उनसे बातें हो रही हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं कि डायरेक्ट जो गवर्नमेंट में जो चीज़ें हो रही है किस तरह की बातें हो रही वो आप तक पहुंच रही हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि जैसे आपने कंपटीशन के बारे में तो बता दिया अब ये कॉम्प्रीहेंसिव एग्री बिजनेस जैसे इसकी बात चली थी तो ये क्या है इसके बारे में बताइए फर्स्ट टाइम इन इंडिया अभी रिसें, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन सेवेंटी ईयर्स में कॉम्प्रीहेंसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की है फर्स्ट टाइम इन इंडिया अब हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा देश है जो जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है और इंडियन एक, इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एक तो एक कहते हैं और इसके बावजूद भी हमें सत्तर साल लगते हैं कि हमें एक एग्री एक एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने में तो ये चीज़ इज नॉट साउंड गुड तो ये चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए थे। चलो अभी तो आ गई है कंप्र एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो काफ़ी पहले आनी जा आनी चाहिए थी लेकिन तो ठीक है तो अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्या है इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आए तो क्यों लाए कि गवर्नमेंट वांट्स टू तो डबल फार्मर्स इनकम अगर फार्मर का इनकम डबल करना है तो एक्सपोर्ट को हमें डबल करना पड़ेगा तभी तो इसका पर्कुलेशन फार्मर्स तक आएगा तो जैसे कि अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 30 बिलियन यू डॉलर है तो गवर्नमेंट उसको 60 बिलियन यू डौ, यू डॉलर बनाना चाहती है यानी गवर्नमेंट फार्मर्स का डबल एक्सपोर्ट है वो डबल करना चाहती है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट की अच्छा एग्री नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में वो क्या करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि फार्मर्स को इस जो मॉडर्न ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको वो इन्वॉल्व कर देना चाहती है वो चाहती है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो साथ साथ वो चाहते है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, है, है उसका वो इस तरह से इंक्रीज हो जो इवन मार्केट में जिसका डिमांड है मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन और यहाँ डोमेस्टिक फूड का मद्देनजर रखते हुए वो, वो साइकिल को बढ़ाना चाहती है जैसे क्या होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा हुँ, और हुँ. जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका ग्लोबल मार्केट से लिंकेज होगा तो हुँ. इस तरह का वो गवर्नमेंट गौर्मे, गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लाई है जिससे गवर्नमेंट वो चाहते हैं कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो इसके साथ साथ इस पॉलिसी के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो इससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे यानी रूरल एरिया में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर आना चालू हो जाएगा हुँ हुँ. इसके साथ साथ उसका क्या होगा कि जैसे कि फार्मर ज्यादा से ज्यादा अगर फार्मर मॉडर्न ट्रेड एंड कॉमर्स में अगर इन्वाल्व हो जाएंगे तो उनका उसका बेनिफिट मिल जाएगा उसका उनको प्राइसेस अच्छे मिलने में चालू हो जाएगा, जाएगा। उसका जो प्राइसेस है वो बढ़ना चालू हो जाएगा तो एक तरह से जो फार, फार्मर्स लगातार कहते कहते जाते कि उनका उसको प्राइस अच्छा नहीं मिलता अभी अगर ये जो ग्लोबल मार्केट में अगर लिंकेज हो जाएगा तो ऐटोमेटिकली उसका प्राइसेस रिड्यूस हो बढ़ना चल जाएगा तो ये उसका एक बेनिफिट है उसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट ये मिलगा कि काफ़ी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा काफी सारे वैल्यू वैल्यूड प्रोडक्ट्स इसमें निकल जाएंगे और सारा बिजनेस लाइक बूमिंग एक विस्तार हो जाएगा इसका विस्तार हो। तो हो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ये कॉम्प्रसिव पॉलिसी लाया पहले क्या होता था कम्प्रोहेंसिव यानी कि इसका मीनिंग क्या है पहले क्या होता था सपोज अगर हमें ओनियन का एक्सपोर्ट करना है सपोज अगर इस साल ओनियन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा हो गया तो इसको अगर यही भी रखे रखे देंगे तो उसका पहलू कम हो जाएगा नहीं, नहीं, तो वो हम उस टाइम क्या करते थे वो एक्सपोर्टर को दे देते थे नहीं, नहीं, नेक्स्ट ईयर अगर ओन इनका प्रोडक्शन कम हो गया तो हम हमारे पास तो क्या करते थे कि हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते थे नहीं। तो इससे क्या होता कि क्या होता था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी क्रेडिबिलिटी है वो कभी, हाँ, कभी हाँ कभी हम देते थे कभी हम हाँ, देते नहीं, नहीं थे नहीं। तो कम हो जाती थी तो इसका बहुत बड़ा असर असर एक्सपोर्ट में हो जाता था तो इस साल हमने इस पॉलिसी में ये सारी चीजें को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है तो इसको कंप्रंसी पॉलिसी बोलते हैं तो रमेश ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और वी होप दैट कि ये इस तरह से चले और एग्री एक्सपोर्ट हमारा डबल हो जाए तो इसका जो बेनिफिट्स है अल्टीमेटली फार्मर्स को मिले हमारे देश को मिले और एग्रीकल्चर का सेक्टर और रूरल सेक्टर बूम करे चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को भले ही शब्दों से कुछ ज़्यादा जानकारी ना मिल रही हो लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे ये जो कॉम्प्रेंसिव जो एग्री बिजनेस की बात ये डॉक्टर साहब कर रहे थे उसका मतलब यही है कि जो चीज़ें हम लोग बेचते थे इन देंस आप जो चीज़ें बेचते हैं अगर कंटिन्यू किसी को देते हैं तो वो आपका रिपोटेशन बढ़ जाता है आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है लेकिन कभी कोई चीज़ आप देते हैं और दोबारा नहीं देते हैं और कभी देते हैं फिर नहीं देते हैं तो ऐसे में क्या हो जाता है आपका मार्केट में जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और इससे फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता तो ये चीज़ें जो हैं कॉम्प्रिहसिव बिजनेस में इन चीज़ों को टारगेट किया गया और इसको कैसे कंटिन्यूस हम लोग उन चीज़ों को कैसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस विषय पर काम होगा तो ये बहुत ही अच्छा इनिशियटिव काम है जिसके ऊपर काम करना है हम सभी को मिलकर काम करना है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि जैसे हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा इनकम डबल हो <laughs> आ, लेकिन उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद मेहनत लगती है सालों लग जाते हैं इनकम डबल होने में और अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार फार्मर्स जो हमारे किसान भाई हैं उनका इनकम उन्हें डबल करना चाहती है यानी गवर्नमेंट खुद फार्मर्स का इनकम डबल करनी चाहती है ये बहुत ही यानी सोच के बाहर वाली बात हो गई एज ए कॉमन मैन के लिए ये समझ के बाहर हो गई ये बात शायद उनके ऊपर से चला जा रहा होगा क्योंकि मुझे सुन के भी थोड़ा सा ऐसा लगा ये हमारे किसान भाइयों को भी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि रमेश जो बोल रहा है वो सर के ऊपर से जा रहा है <laughs> लेकिन ये सर के अंदर वाली बात है इसके पर काम चल रहा है और सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो वो सोच समझ के ही लेती है तो इसलिए आपने देखा कि इस साल जो बजट हुआ उसमें छः हज़ार साल में उन लोगों को किसान भाइयों को बिना किसी शर्त के वो देना चाहती है यानी दे दिया है तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके आगे ये वाला कदम है कि अब उनके इनकम को डबल करने की बात चल रही है तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि कैसे होगा अच्छा रमेश जी काफी अच्छा सवाल है और ये 2014 से चल रहा है हुँ, कि गवर्नमेंट को फार्मर्स का इनकम डबल करना है हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो है ना ये अभी ये जो इश्यू है वो मेन स्ट्रीम में आ गया है कि फार्मर अभी मैंने जैसे बताया कि न्यू एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है एग्री बिजनेस है एग्री बजट है ये सारी चीज़ें जो है ये फार्मर्स का इनकम डबल करने को विजन में रखे हुए बनाई गए हैं, है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है काफी का कुछ चीज़ें वर्कआउट हो रही है कुछ चीज़ें वर्कआउट हो नहीं रही लेकिन गवर्नमेंट डेस्पिनेटली वार्मर्स का इनकम डबल फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फार्मर्स का इनकम इस इस साल पच, अगर अभी प्रजेंटली पचास हज़ार है तो गवर्नमेंट वांट्स या तो वो इनकम एक लाख हो जाए उह, उह, उह. तो इसके ऊपर काफ़ी सारी पॉलिसी मेकिंग पे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम चल चल रहा है तो हम इसको थोड़ा तो तो अलग चीज़ें अलग नज़र से देखेंगे एक तो देखेंगे कि अभी हमारे फार्मर्स का प्रॉब्लम्स क्या है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स का प्रॉब्लम्स क्या है जिसकी वजह से उसका इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है और हम देखेंगे कि अगर फार्मर्स का इनकम डबल करना है तो क्या करना पड़ सकता है और गवर्नमेंट ने क्या वेज उसको उसके लिए निकाले क्या है? रास्ते निकाले तो अभी है? जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि हम एग्रीनिंग क्राइसिस बोलते हैं तो पहला जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे फेस कर रहे वो है उसका इंडेप्टस अभी खुद ही फार्मिंग कम्युनिटी वो उस कर्जे के नीचे इस तरह से दब गई है कि हर साल उनको रीहेबिट करना पड़ता है पैकेज देना पड़ता है तो वो बड़ी समस्या है और ये सारे फार्मिंग कम्युनिटी फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी नहीं है कि किन लोगों का अकाउंट्स है किन लोगों का अकाउंट्स नहीं है तो सारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें इनका फेरी लेस प्रपोर्शन है शेयरिंग का उसके साथ है इंश्योरेंस उनको नहीं है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्लस उनके जो उनका जो वैल्यू शेयर है जितना होना चाहिए टोटल वैल्यू चेन जो मार्केट वैल्यू चेन बोलते हैं उसमें नहीं है ये सर बेसिक प्रॉब्लम है बेसिक प्रॉब्लम वाटर का इश्यू है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है इसके वजह से फार्मर्स का इनकम बढ़ नहीं रहा है उल्टा वो कम होता जा रहा है और और कि उसमें समस्याएं बढ़ती जा रही है जैसे की ओ सी डी ने दो हजार सोलह में एक रिपोर्ट निकाली थी कि फार्मर्स का इनकम स्टैगनेंट हो गया है पिछले तीन चार सालों से गवर्नमेंट का विश विजन तो काफ़ी अच्छा है कि वो करना चाहते हैं और उसके उसके ऊपर भी बहुत सारा काम करना चाहिए लेकिन हमें उसके रियलिटी भी चेक करनी चाहिए तो क्या इस किस तरह से हम इसका फार्मर्स का इनकम बढ़ा बढ़ा सकते बढ़ा सकते हैं और क्या करना चाहिए तो जैसे कि नीति आयोग ने बताया कि अगर फार्मर्स का इनकम हमें बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा और जो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको एफिशिएंटली यूज़ उस करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल कि अब कई कई गाँव में जाएंगे वहाँ पे जो वाटर का जो यूटिलाइजेशन है वाटर रिसोर्सेस है वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है जैसे कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हम स्प्रिंकलिंग है जैसे कि हम बोलते कि डीप इरीगेशन ड्रीप इरीगेशन है इस तरह की चीज़ें से क्या हो जाएगा कि वाटर का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा अच्छी तरह से होगा सेम विथ द इलेक्ट्रिसिटी क्या हम सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग दे जिससे uh, हाइड्रोलिक्सिटी hmm. तो इस तरह की चीज़ें जिसमें से जिसोस इफिसंसी आता है उसको हमको सुधारना पड़ेगा इनपुट कॉस्ट है उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा और जो हमारे क्रॉपिंग सिस्टम है उसको डाइवर्सीफाई करना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह के क्रॉप्स को लगाना है यानी कि एक ही क्रॉप पे हमको डिपेंड नहीं होना जैसे कि मल्टी क्रॉपिंग है और हमें इस तरह के भी क्रॉप निकालने पड़ेंगे, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दाम मिलते हैं और जिसके जिसका इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी तरह से एक्सेस है फॉर एग्जांपल जैसे कि कैश्यू है कैश्यू का बहुत बड़ा एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट में, में। और, और बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि एप्पल है तो इन चीज़ों को हमें मद्दनदान यानी इन, इन शॉर्ट वे नट हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को शिफ्ट करना पड़ेगा रमेश जी हमें एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल अप्रोच से शिफ्ट करके प्रोफेशनल अप्रोच में जाना है जैसे कि एक बिजनेसमैन करता है वो बिजनेसमैन करता है देखिए मार्केट में किस तरह का डिमांड है उस तरह की चीजें लाता, लाता है लाता है वो ही और करता है देखता है कि किस तरह का उनको रिसोर्सेज लगते हैं जैसे कि स्किल मैन लगता है जैसे कि लगता है इंफॉर्मेशन का फ्लो लगता है उस तरह के प्रोफेशनलिज्मीकल्चर में अगर लाए तो ये पॉसिबल है कि फार्मर्स का इनकम डबल हो सकता है और अब हो भी रहा है सर अभी कई सारी चीज़ कई सारी फार्मर्स है दे आर डूइंग वेरी वेल इन वेरी वेल इन द इन पर इनकम फ्रॉम फार्मिंग कम्युनिटी फार्म फार्म इज कंसर्न तो इज पॉसिबल है गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है इस इसके ऊपर और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी हो एग्री बिजनेस इंडेक्स हो या फिर और क, जो अभी टी में जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई हो एक्सपोर्ट के लिए है इसके अभी बहुत काम करने की जरूरत है है इस हो हो रहा है। और हो रहा और बहुत बहुत बहुत अच्छे है। के, बहुत लेकिन पॉलिसी मेकिंग करने की और काम करने की अभी जरूरत है डॉक्टर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ इस पे जैसे कि आपने फोकस किया है कि क्यों ये चीजें जो है नहीं हो पा रही है इसके पीछे जो रीजन है वो आपने शेयर किया और हमारे किसान भाई भी इस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि क्या है इसके पीछे का रहस्य कि हमारा इनकम डबल नहीं हो रहा है तो उसके पीछे ये रहस्य क्या है वो सारी चीज़ें हमने देखा कई लोगों के ज़मीन है तो उनके पट्टे नहीं हैं पट्टे हैं तो कुछ लोगों के ज़मीन पानी नहीं है पानी है तो ठीक नहीं है या फिर उसमें जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं पा रहे हैं या फिर वर्कर्स हैं या काम करने के लिए लोग चाहिए उस समय उतने नहीं मिलते हैं तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है हम सभी को मिलकर और ये जै जितना जल्दी हम लोग इन सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेंगे उतना ही जल्दी हम लोग जो है आ, अपने इस फार्मर्स की जो इनकम डबल करना चाहते हैं गवर्नमेंट उसमें वो सक्सेस हो सकती है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर डॉक्टर पाटिल जी से जुड़ेंगे आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ वन जीरो खुश रहो खुशियाँ बाटो जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हटाए हाँ कभी ये रूढ़ा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 जिंदगी कैसी है बहेरी आए कभी तो हंसाए कभी ये बुलाए ने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुनकर चुन करके कहाँ जिंदगी कैसी है बहेरी कभी तो हसाए कभी ये रुलाए लिबास चाहे जो हो अंदर से हम सब हिंदुस्तानी है एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनरी आवाज एक सौ खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं जैसे कि डिजास्टर की बातें एनवायरमेंट की बातें हम लोग इस प्रोग्राम में करते हैं और आज हम लोग वर्तमान समय में जो सरकारी बजट है और सरकार किन किन चीज़ों पे काम करना चाहती हैं वो हम लोग सोच रहे हैं और उसके ऊपर कैसे काम हो सकता है इस विषय पर स्पेशलाइजेशन डॉक्टर पाटिल जी जो वैज्ञानिक है जो रिसर्च करते हैं हमेशा तो वो अपनी भावनाओं को और अपनी तो को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वर्तमान समय में एज एडवाइज़र कमिटी के विशेष वो रिसर्चर हैं और एडवाइस देने का काम उनको दिया गया एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है तो मुझे लगता है कि वो इस पर खड़ा उतरेंगे और आइए आखिरी में एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं लेकिन जब अभी जो इलेक्शन का टाइम तो है इसमें आप क्या देख रहे हैं क्या चेंजेस होने की संभावना है मैं इस क्वेश्चन uh, को मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ता हूँ जी जी जी तो हमने अपने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी होगी कि कई जगहों पे इंडिया के स्पेशली आंध्रा और तेलंगाना में फार्मर्स आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस फार्मर्स एज ए वे प्रोटेस्ट यानी फार्मर्स इस सिस्टम से खुश नहीं है फार्मर्स ना गवर्नमेंट उनको अभी विश्वास ही नहीं रहा कि उनको लगता है कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को इनके प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ लेना देना नहीं हुँ, हुँ, तो हुँ. फार्मर्स ने क्या कर रहे अभी ये फार्मर्स की ये सोच रहे कि इन लोगों से कुछ होगा नहीं हुँ. तो हम ही इलेक्शन कंटेस्ट कर इलेक्शन लड़ के हम ही वहाँ पे चले जाए तो जैसे कि तेलंगाना में मोर देन वन हंड्रेड फिफ्टी पीपल फार्मर्स स्पेशली फार्मर्स आर कंटेस्टिंग इलेक्शन तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है और टोटली डिफरेंट है वो फार्मर्स क्यों क्यों जैसे जब हमने रिसर्च की कि ये फार्मर्स क्यों लड़ना चाहते हैं इलेक्शंस वो क्यों कंटेस्ट हो रहे तो फार्मर्स बोल रहे हैं कि हाँ बस हो गया ये लोगों को हमारे चिंता नहीं है अब खुद ही हम हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे और उनका क्या बेसिक प्राइज और उनका रीजन्स क्या है काफ़ी बेसिक रीजन्स है जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज लाना टर्मरिक का बोर्ड अलग से लगना मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाना ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें रमेश जी इसमें तो काफी अफसोस की बात है कि इसमें इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है हम्म ये तो ऐसे ही हो जाना चाहिए था ये तो ऐसे ही हो जाना चाहिए क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर देश, देश है हमारा इंडियन इकोनॉमीकल्चर से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे डिपेंड एग्रीकल्चर के ऊपर है तो अगर ये करने के लिए फार्मर्स को अगर रास्ते पे उतरना पड़ता है और रास्ते के उतरने के बाद भी उनको लगता है की ये लोग काम होगा कि नहीं और ये लोग सोचते कि कुछ करेंगे नहीं और इसके अगेंस्ट और इसको रखते हो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो काफी सीरियस लेकिन इससे इससे इससे होगा क्या पॉजिटिव निकली रमेश जी कि बहुत सारा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ गए। आ गई और अब देखिए देखिए कांग्रेस का और बीजेपी का इस तरह से लेता हूं कि अभी कि जितने सारे कितनी भी इलेक्शन हो जाए कि वाह आगे, आगे, आगे भी ये जो फार्मिंग इशू है फार्मर्स के प्रॉब्लम है और एग्रीकल्चर सेक्टर का वेलफेयर है एक मेन स्ट्रीम रह जाएगा हुँ, हुँ. और इसका ए सीजन जाएगा कि अगर आप हमारे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे तो हम आपके अगेंस्ट लड़ेंगे ना मैं इस तरह को काफी पॉजिटिवली देखता हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी में इसका अलग महत्व है हाँ, हाँ, हाँ. जैसे की मैं एक बात किस्सा बताता हूँ अभी जो एक राजू शेट्टी नाम का एक एमएलए एल ए है सर कोल्लापुर रीजन में तो वो उसको किसानों का नेता बोलते हैं सर तो उस, उसके वजह से काफी वहां पे जो हजारों फार्मर्स संगठित हो गए ऑर्गेनाइज हो गए और वो जब भी कोई इशू होता है जस जैसे कि अभी जो प्राइसिस बढ़ी है शुगर केन की उसमें उस आदमी का बड़ा हाथ है तो ये जो है ना वो, वो वार्निंग है गवर्नमेंट्स को और पॉलिटिशियंस को कि अब टाइम आ गया है कि हम आप इससे भाग नहीं सकते आपको हमारे प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे नहीं तो हम कंटेस्ट इलेक्शन करेंगे और आप वहाँ पे आ जाएंगे तो रहा मैं जो काफी पॉजिटिव चेंज है इससे मैं काफी पॉजिटिवली देखता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इससे कॉन्स्टेंटली प्रेशर गवर्नमेंट में बने और जैसे कि बोल रहे हैं गवर्नमेंट का इंटेंशन तो अच्छा है जैसे फार्मर्स का इनकम डबल करना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इनक्रीस करना जितना चाहे हो वो उसको एग्रीकल्चर सेक्टर को इनपुट देना जैसे कि एग्री इंटरप्रनरशिप बढ़ जाए लेकिन इससे बावजूद भी इस साज सारी चीज़ों में से निचुड़ के क्या आता है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट क्या, होता है? Hmm. क्या होता है क्या इससे फार्मर्स का प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या इससे फार्मर सुसाइड करने कम हो जाते हैं क्या इससे जो नेक्स्ट जो कम्युनिटी जो जो, जो पीढ़ी फार्मर्स की क्या वो उसमें रहना चाहते हैं जैसे कि आप देखिए रमेश जी गांव hmm. गांव गांव के गांव अब जा रहे माइग्रेट हो रहे पूना या पूना मुंबई कहाँ पर भी जाए देख के किसान के बच्चे वहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं तो इससे क्या इससे मैसेज किया जाता है कि वी आर नॉट डूइंग वेल देयर तो इससे आप इस तरह की चीज़ें क्या कर सकते हो जैसे कि वहाँ का लोकल यूथ वहाँ पे भी रह जाए वही रह जाए वहाँ का रिसोज यूटिलाइज कर जाए और अच्छी और काफ़ी अच्छा कर जाए इस तरह के क्या अल्टरनेट दे सकते हैं उसको कि उसको वहाँ से आना नहीं पड़े hmm. क्या जैसे कि आप बोल बोल रहे कि डबल फार्मिंग का इनकम हो जाएगा जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट इनक्रीज हो जाएगा तो अगर ये होना है तो इस तरह की चीज़ें एक तरफ बोलते हैं कि आप फार्मर्स का इनकम डबल करोगे दूसरी तरफ देख रहे कि किसान ही आपके अगेंस्ट लड़ रहे तो ये दोनों की कॉन्ट्रवर्शी है ना तो हमें इस तरह का देखना पड़ेगा रमेश जी कि इस तरह की पॉलिसीज लानी पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये सारे प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए ये सारे प्रॉब्लम क्योंकि हम सुपर पावर नहीं बन सकते जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छी से एड्रेस नहीं करते हम सुपर पावर नहीं बन सकते जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक नहीं, नहीं कर सकते इसको बड़ा आगे हाई, हाई, जाना, हाँ, हाई हाई जैसे कि हम कह रहे थे कि हमारी हमारे देश सोने की चिड़िया थी उस टाइम क्या था रमेश सिर्फ एग्रीकल्चर ही था कुछ भी नहीं था हम सोने की चिड़िया थी क्योंकि हमारे पास हमने इस तरह के एग्रीकल्चर को डेवलप किया था स्पाइसेस हो कमोडिटी हो तो हम चाहते हैं कि हमें अगर पूरी पोटेंशियल इंडिया का यूज करना है तो फिर से हमको एग्रीकल्चर को फिर से इंडिया को एग्री बेस्ट इंडस्ट्री हब बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सब कुछ है लैंड है वाटर है एनर्जी है कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है जो एग्रीकल्चर को मिलता हो सभी चीज़ें यहाँ पे है इसका सिर्फ अच्छी से यूटिलाइज करना है ये एक मसला है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी भाई बहनों को जो इस वक्त रेडियो पुनी आवाज़ को सुन रहे हैं उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी और बहुत ही सुंदर ढंग से डॉक्टर साहब ने अपने शब्दों में बताया जो रिसर्च पेपर उन्होंने देखा जो रिसर्च उन्होंने किया और जो गवर्नमेंट में बातें चल रही हैं और जो इलेक्शन के समय में हमने उन चीज़ों को या नए बजट में हमने उन चीज़ों को आँखों देखा हुआ बात है उसको लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में किसानों का समय है फार्मर का समय है क्योंकि ये भारत देश है ही किसानों का देश तो फिर से भारत को विश्व का सबसे विश्वग्रूह या सुपर पावर बनाना होगा तो उसके लिए फार्मर्स के बारे में सोचना और फार्मर्स का जो एग्रो बेस्ड बिजनेस है भारत का उसको हाईलाइट करना उसको एक हब के रूप में बनाने की पूरी योजना जो है बन गई है बस उसे कार्यवंत करने की ज़रूरत है जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया और डॉक्टर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एडवाइज़र के रूप में खास इसी विषय को इसी प्रोजेक्ट को लेकर काम करेंगे और आने वाले समय में हम लोग एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे और एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा जहां पर एक पूरी तरह से एक बदलाव का हम लोग देखेंगे जिस तरह से हम लोग ने इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की बातें देखी और उसे सच होते हुए देखा है वैसे ही अब एग्रीकल्चर हब को रेवोल्यूशन के रूप में हम लोग देखेंगे और वो भी सच होता हुआ देखेंगे तो जहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी है और चैलेंजेस भी हैं क्योंकि चीज़ें जब नई बननी शुरू हो जाती हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती हैं और विधि विधान को बना के चलना पड़ता है तो वो चीज़ें हमारे हाथ में आ जाती हैं तो चलिए इन फ्यूचर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चीजें बनती हैं और कैसा होता है तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष धन्यवाद में जी मैं तय दिल से आपका आभार आपने <laughs> हमें बुलाया हमें आपसे करने का मौका <laughs> दिया धन्यवाद <laughs> रमेश जी थैंक यू सो so मच डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए काम के लिए और इस नए रिसर्च के लिए और चलिए दोस्तों किसान भाइयों हमारे सभी साथियों जो इस वक्त रेडियो पोनी आवाज को सुन रहे हैं उन सभी दोस्तों को ढेर सारी खुशियाँ देर सारा प्यार सलाम खुश रहो खुशियां बांटो लागली बड़बड़ बड़ खोल खोल जमीनी चार करू डुबाला चक्कर चुया सलाव बाबू बिबू नक थोड़ा चिखल लगाओ अक्बई डगब लगली कर ढकला ढका उड़ थोड़ी न थोड़की लगली फार, थोड़ी न थोड़ी लगली फट डोंगरा छाया की राइोई आगोब आगोबाई ढकोबाई